बहती रही गीता की गंगा कर्म की धारा भक्ति की धारा अर्जुन के तंग उठ गंगा में करता रहा स्नान जग सारा सब धर्म go oh. श्री कृष्ण आज से हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने वाले हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देंगे ये उपदेश उस समय दिया गया था जब पांडवों और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एक दूसरे के आमने सामने आकर डट गई थी उसी क्षण में अर्जुन जैसा परम योद्धा अपने ही मोह भ्रम और संशय के जाल में कायरों की तरह लग गया था। उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से से छूट गया और वो अपने कर्म युद्ध भागकर एक सन्यासी बन जाने की बात सोचने लगा था वो सोचने लगा था कि यदि वो अपने सगे संबंधियों चाचा ताऊ मामा पिता और पुत्रों का खून भाकर ही राजा बन सकता है तो ऐसे राजा बनने से तो भीख मांगकर जीना ही अच्छा है जब जब वो इस प्रकार किंग कर्तव्य कर्तव्य हो गया जब उसे अपने और अपने और धर्म का मार्ग साफ दिखाई नहीं दे रहा था उस समय श्री कृष्ण ने कर्तव्य और धर्म का जो मार्ग उसे दिखाया उसी उपदेश को भगवत गीता कहते हैं गीता के बारे में डॉ राधाकृष्ण बताते हैं कि गीता क्या है गीता क्या है उसके बारे में संक्षिप्त में एक ही बात कह सकते हैं हमारे जितने उपनिषद और शास्त्र हैं, उनमें जो भी कुछ कहा गया है उस सारे ज्ञान को एक ही जगह इकट्ठा करके उनका सार निकाला गया है सब शास्त्रों का वही सार वही गीता है गीता के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है कि जब भी वो किसी दुविधा में पड़ जाते थे या जीवन की कोई गुत्थी ऐसी उलझ जाती थी कि सही रास्ता दिखाई नहीं देता था तो वो गीता का सहारा लेते थे मुझे भगवत गीता में वो शक्ति मिलती है वो समाधान प्राप्त होता है जो मुझे कहीं और नहीं मिलता जब जब मैं निराशा के अंधकार में गिर जाता हूँ कोई आशा की किरण भी नहीं दिखाई देती तब मैं सीधा भगवत गीता की शरण में जाता हूँ और उसमें एक न एक ऐसा श्लोक अवश्य मिल जाता है जिससे हर प्रश्न का समाधान हो जाता है और विपत्तियों के बीच भी मेरे होठों पर फिर से मुस्कान आ जाती है गीता ज्ञान कर्म और भक्ति की एक गंगा है जो युगों युगों से इस धरती पर बह रही है और जैसे एक नदी हर प्यासे इंसान की प्यास बुझाती है ये पूछे बिना कि वो प्यासा किस जाति किस रंग किस है उसी प्रकार गीता की गंगा जाति धर्म और देश का भेदभाव किए बिना समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बह रही है गीता का कमाल यह है कि किसी मानव के मन या आत्मा में कोई भी प्रश्न हो चाहे वो आध्यात्मिक हो आदि भौतिक हो या सांसारिक हो हर प्रश्न का उत्तर गीता में मौजूद है भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो सकता है संसारी जीवन में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस जीवन का ध्येय क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है हर प्रश्न का उत्तर गीता में मौजूद है उसी प्रकार गीता के बारे में लोकमान्य तिलक ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता हमारे धर्म ग्रंथों का एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है मनुष्य मात्र के पुरुषार्थ की अर्थात आध्यात्मिक पूर्ण अवस्था की पहचान करा देने वाला भक्ति और ज्ञान का मेल कराके, इन दोनों का शास्त्रोक्त व्यवहार के साथ संयोग द्वारा संसार मनुष्यों को शांति देकर उसे निष्काम कर्तव्य के आचरण में लगाने वाला गीता के समान बाल ग्रंथ समस्त संसार की साहित्य में कहीं नहीं मिल सकता गीता के बारे में वैष्णवी तंत्रसार नामक ग्रंथ में एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है सर्वोपनिषदो गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धा गीतामृतंग महत। अर्थात सारे उपनिषद हैं। उन शास्त्र रूपी गौ के स्तनों से जो ज्ञान रूपी दूध निकला है वही गीता है और इस गीता रूपी दूध को दोहने वाला ग्वाले का पुत्र कृष्ण है अर्जुन बछड़ा है जो कृष्ण रूपी ग्वाले की मदद से गीता अमृत रूपी दूध पी रहा है वास्तव में गीता ज्ञान भक्ति और कर्म की एक गंगा है जो युगों युगों से इस धरती पर बह रही है गीता की उत्पत्ति एक बड़े ड्रामेटिक मोमेंट में हुई थी ये वो क्षण था जब कौरवों और पांडवों की महान सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे के सामने आकर डट गई थी और पांडवों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन ने अचानक युद्ध करने से इनकार कर दिया था किसी ड्रामेटिक या ड्रामाई क्षण के आधार पर ही गीता की सारी फिलॉसफी और सारे ज्ञान का महल खड़ा किया गया है ये ज्ञान ये फिलासफी केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए सारी मानव जाति के लिए है क्योंकि अर्जुन की तरह हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि उस समय उसका धर्म क्या है उसका कर्तव्य क्या है इसलिए ज्ञानियों का कहना है कि हर प्राणी के जीवन में जो कर्तव्य क्षेत्र है वही उसका कुरुक्षेत्र है हम सबको अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर कदम कदम पर अर्जुन की तरह अपने कर्तव्य अपने धर्म का फैसला करना पड़ता है अर्जुन कायर नहीं था उसने हजारों लड़ाइयां लड़ी थी परंतु कुरुक्षेत्र में अज्ञान ममता और मोह के कीचड़ में फंस कर, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था संत ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वरी में अर्जुन की अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि जैसे एक राजहंस कीचड़ में फंसकर बाहर नहीं निकल सकता वही अवस्था उस वक्त अर्जुन की थी वास्तव में अर्जुन हर उस जीवात्मा का प्रतीक है जो जिज्ञासु है जो जीवन की राह पे चलता हुआ अपनी मंजिल का रास्ता ढूंढ रहा है इसलिए हमने उसके द्वारा वो सारे प्रश्न कराए हैं जो गीता को पढ़ते हुए एक साधारण व्यक्ति के मन में उठते हैं भगवान श्री कृष्ण जो जीवन दर्शन जो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ अर्जुन को बता रहे हैं उसका समर्थन भगवान शिव के द्वारा भी कराया गया है भगवान शिव स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप हैं। उनके मुखारविंद से न केवल कुछ गूढ़ विषयों की सरल व्याख्या करने का मौका मिलता है बल्कि उनके द्वारा कुछ वो बातें भी कही जा सकती हैं जो गीता के अलावा दूसरे उपनिषदों में लिखी गई हैं और गीता की फिलोसफी की पुष्टि करती है इसी प्रकार धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध का मुख्य खलनायक है वास्तव में इस महायुद्ध का विलन वही है वो राजा था वो यदि चाहता तो युद्ध कभी ना होता भीष्म, द्रोणाचार्य केवल राज सिंहासन की आज्ञा मानते दुर्योधन की आज्ञा कभी नहीं मानते, परंतु मानतेष्ट्र की बुद्धि पर पुत्र मोह और राजलोभ का ऐसा मोटा पर्दा पड़ गया था कि वो अधर्म को धर्म और असत्य को सत्य मानने लगा था वो संसार के उन प्राणियों का प्रतीक है जो दुष्ट वृत्ति वाले होते हैं धृतराष्ट्र का चरित्र यह साबित करता है कि जब मोह लोभ और ईर्षा का पर्दा किसी मनुष्य की बुद्धि पे पड़ जाता है तो वह अच्छी बातों और अच्छे कर्मों को बुरी साबित करने की कोशिश करता है उसका स्वार्थ उसे धृतराष्ट्र की तरह अंधा बना देता है तब उसे धर्म का उपदेश अच्छा नहीं लगता यहां तक कि वो ऐसा उपदेश देने वाले को बुरा भला भी कहने से नहीं चूकता भले ही उसे यह पता हो कि उपदेश देने वाला स्वयं भगवान है उसे भगवान श्री कृष्ण ने जब वो शांति दूत बनकर आए थे समझाया था कि युद्ध को तुम रोक सकते हो बताइए महाराज बताइए क्या आप पांडवों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं बोलिए महाराज बोलिए बोलिए महाराज धितराष्ट्र यह समय मौन रहने का नहीं है दुर्योधन का पांडवों के प्रति ये यह हटीला स्वभाव स्वयं अपने विनाश के द्वार को खटखटा रहा है युद्ध का नेवता दे रहा है और यदि यह युद्ध हुआ तो इसमें केवल तो योधन का ही नहीं संपूर्ण कौरवों का विनाश होगा और इस विनाश का उत्तरदायित्व आप, आप पर होगा महाराज आप, आप, आप पर उसके अपने पिता महर्षि व्यास अंत समय में उसे समझाने आए पांडवों का राज लौटा दो मुझे क्षमा कीजिए मैं तुम्हें शायद क्षमा कर भी दू धृतराष्ट्र परंतु कुरुक्षेत्र में जो कुछ घटने वाला है उसके लिए इतिहास तुम्हें युगों युगों तक क्षमा नहीं करेगा धृतराष्ट्र परंतु उसने उनकी भी नहीं सुनी ऐसी ही प्रवृत्ति वाले लोग जिन्हें दूसरों के सुख से जलन होती है यही वो लोग होते हैं जो अपने साथ साथ इस संसार को भी ईर्ष्यान्याय और अधर्म की आग में जलाकर राख कर देते हैं जैसे धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र ने किया। की इनर कॉन्शियस का का का सिंबल है, है। उसके ज़मीर, ज़मीर अर्थात उसकी अंतर आत्मा का प्रतीक है। हर मनुष्य या उसकी अंतर आत्मा संजय की तरह सत्य को देख सकती है और प्राणी को सत्य समझाने की कोशिश करती रहती है कुछ लोग अपने अंतर की आवाज को सुनते हैं परंतु धृत राष्ट्र जैसे स्वार्थी और दुष्ट बुद्धि अपने अंतर की उस आवाज को भी दबाने की कोशिश करते कर हैं एक क्षत्रिय महाराज को ऐसे अधर्म और अन्याय की बातें शोभा नहीं देती आपकी बातें युद्ध के नियमों के विरुद्ध है महाराज एक निशस्त्र योद्धा और उसकी सेना पर वार नहीं किया जाए शंका की जो छाया इस युद्ध क्षेत्र में थी वही छाया वही वही शंका और डर हसनापुर के के राजमहल में बैठे हुए के दिल पर भी भी छाया हुआ था। वो भी चिंतित थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन जीवित लौटेगा और कौन वापस घर नहीं आएगा इसी आशंका में घरे हुए महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा धर्म कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र युजुत्सवा मामका पांडवाश चै किमत संजय हे संजय कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र भी है वहां युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया ये तुम मुझे बताओ समय दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने अपनी सेनाओं का मोर्चा बनाकर खड़ी हो गई हैं। दोनों ओर की सेनापतियों ने अपने अपने व्यू की रचना बनाके अपनी अपनी सेनाओं को मोर्चा बना लिया है वासुदेव श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन का रथ लेकर अपने सेनापति धुषध के पास आए हैं प्रणाम द्वारकाधीश विजय भव प्रणाम पार्थ प्रणाम सेनापति हे अर्जुन मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने पराक्रम से इस महायुद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त करवाओगे हे सेनापति कृपया आपके द्वारा रची इस व्यूह रचना में मुझे अपना स्थान बता दीजिए हे अर्जुन, मेरी इस व्यूह रचना का मुख्य उद्देश्य सम्राट युद्धि की रक्षा करते हुए कौरवों से युद्ध करना है इसलिए बलि भीम को मैंने सम्राट के बाई ओर खड़ा किया है और तुम सम्राट के दाई ओर रहोगे तथा नकुल और सहदेव पीछे से मोर्चा संभालेंगे हे अर्जुन के बाढ़ों के तीव्र प्रवाह को रोकने का दायित्व तुम्हारा होगा जो आज्ञा सेना हे महाराज पांडवों की रचना देखकर ज दुर्योधन आचार्य द्रोव के पास जा रहे हैं प्रणाम आचार्य हे गुरुवर, मुझे इस युद्ध के निर्णय की तरिक भी चिंता नहीं है आप जैसा श्रेष्ठ इच्छाभेदी धनुर्धारी जोड़ती हुई चिड़िया पर आंखें बंद करके निशाना लगा सकता है वो जिस पक्ष में हो वो पक्ष युद्ध में कैसे पराजित हो सकता है गुरुवार मुझे केवल चिंता है पिता मां के प्राणों की हां गुरुवार पिता मां के प्राणों की पिता मां के प्राणों की अरे उन पर भला कौन शस्त्र उठा सकता है यही हमारी भूल है गुरुवार, पिता मां ने पांडवों का वद्दा करने का निर्णय लिया है यदि युद्ध के समय पितामा की बालों की दिशा के सामने पांडव आ गए तो अवश्य ही पितामा के बालों की दिशा बदल जाएगी परंतु मुझे पांडवों पर विश्वास नहीं है वो उस क्षण का लाभ उठाकर पितामा पर अवश्य वार करेंगे हां गुरुअर अवश्य वार करेंगे कहने आया था गुरुवार आप और पितामा जब तक मेरे पक्ष में हैं मुझको कोई हरा नहीं सकता तो क्या युद्ध की घोषणा हो गई नहीं महाराज क्यों तो? घोषणा होने से पहले अर्जुन ने अचानक से कहा, हे केशव, मैं तौरों की सेना का अवलोकन करना चाहता हूं मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजय बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा शव मैं यही देखना चाहता हूं चलो मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो सार, मैं तुम्हारा यह रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले आया हूं हे पार्थ कौरवों की सेना की ओर देखने से पहले एक बार तुम अपनी सेना की ओर देख लो एक तरफ बलभीन खड़ा है जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक है के मध्य में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री धर्म राज युधिष्ठिर हैं और उनके बाएं और दाएं नकुल और सहदेव ये तुम्हारे चारों भाई तुम्हारी गांडीव के तर्कार सुनने के लिए बेचैन है इन चारों भाइयों ने दुख और सुख में साथ दिया है परंतु अब अब वो अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उत्सुक है और वो देखो तुम्हारा अपना पुत्र अभिमन्यु जो नवी नवेली दुल्हन उत्तरा को आशंकाओं के घेरे में अकेले छोड़कर रणभूमि पर खड़ा है सेनापति धनिष्ट धुन जो अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने इस युद्ध के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा है और अब तुम शत्रु की सेना की ओर देखो सेना के अग्र में खड़े हैं पितामह भीष्म पांडवों के और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु सबसे बड़े शत्रु हां पार्थ क्या तुम नहीं जानते पितामह जैसा धनुधारी इस त्रिलोक में दूसरा और कोई नहीं है पितामा ने परशुराम जैसे अलौकिक धनुधर को भी परास्त किया है केवल उनके शौर्य और पराक्रम पर ही दुर्योधन युद्ध कर रहा है पितामह कौरवों के विजय का आश्वासन है पितामह पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता यदि तुम्हें पांडवों को विजयश्री की माला पहनानी है तो हे अर्जुन तुम्हें पितामह भीष्म का वध करना होगा पितामह का वध हर स्थिति में उनका वध करना होगा हां धनंजय केवल पितामह ही नहीं अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देख लो आचार्य त्रु तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारा महाशत्रु ये तुम क्या कह रहे हो केशव गुरु द्रुवाचार्य और हमारे महाशत्रु पार्थ जो शत्रुपथ पर खड़े हैं उन्हें शत्रु नहीं तो और क्या कहा जाता है वो तुम्हारे मित्र नहीं वो तुम्हारे गुरु थे परंतु अब वो तुम्हारे महाशत्रु हैं क्योंकि वो तुम्हें परास्त करके कौरों को विजय दिलाने के लिए रणभूमि में उपस्थित हैं हे पार्थ तुम तो जानते ही हो पितामह भीष्म जैसे आचार्य द्रोण भी अजे हैं जब तक उनके हाथों में अस्त्र है तब तक त्रिलोक का कोई भी महावीर उन्हें परास्त नहीं कर सकता जब तक ऐसे महाशत्रु का तुम वध नहीं करोगे तब तक पांडव विजय नहीं होंगे और उनकी बाई और युवराज दुर्योधन जो तुम्हारे भैया भीम की भांति कदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ है यदि तुम्हें पांडवों को विजय बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा वध इन सबका वध हां का वध यदि तुम इन सब का वध हाँ, नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारा वध कर देंगे क्योंकि कौरव यह भरी भांत जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उन्हें सर्वप्रथम अर्जुन का वध करना ही होगा यही युद्ध भूमि का नियम है यहां वीरों का स्वागत फूलों की माला से नहीं बाणों से किया जाता है यहां शत्रु से प्रेम नहीं उन पर प्रहार किया जाता है इसलिए इससे पहले कि ये सब तुम्हारा वध कर दें, तुमने इन सब का वध करना होगा मुझे अपने इन जेष्ठों का वध करना होगा पितामा गुरुद्रोणाचार्य चार अश्वत्थामा मुझे इन सबका वज करना होगा प्रेम स्नेह और मोह माया के जाल में फंसे अर्जुन के लिए यह वो कमजोर क्षण था जब वो स्वयं कमजोर पड़ने लगा था और शत्रुओं की सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर उसके हाथ पाव फूलने लगे थे उसका आत्मविश्वास दगमगाने लगा था वीर रस की जगह उस पर भावनाएं छाने लगी उसको अपना बचपन याद आने लगा कि वो किस प्रकार अपने पितामह की गोद में चढ़कर खेला करता था से खेल रहे हो खेल नहीं रहा हूँ पितामा मैं तो आपके धनुष को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसी बाढ़ फिर मैं आप जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बन जाऊंगा <laughs> पितामा आप हंस हसके रहे हो वत् अर्जुन श्रेष्ठ धनुधारी बनने के लिए की कठोर तपस्या करना आवश्यक है तुम्हारे बाजुओ में तो धन सुठाने की भी शक्ति नहीं है फिर तुम श्रेष्ठ धनुधारी कैसे बन पाओगे फिर तो मैं अवश्य सर्वश्रेष्ठ बनूंगा। जब तुम मुझे परास्त करोगे तभी श्रेष्ठ धनुधारी बन पाओगे तो फिर मैं आपको भी परास्त कर दूंगा पितामा <laughs> से आचार्य दो की याद आई अर्जुन निशाना लगाया हा गुरुदेव अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है मुझे इमली के पेड़ पर बैठा हुआ एक सुंदर सा पंछी दिखाई दे रहा है अर्जुन तुम्हें केवल पंछी ही नहीं बल्कि पेड़ पेड़ पर लगी हुई इमली और पंछी की सुंदरता दिखाई देती है तो फिर तुम कैसे पंछी का निशाना लगा सकते हो तो फिर गुरुदेव निशाना कैसे लगाएं अर्जुन तुम्हें जब पक्षी को निशाना बनाना है तब तुम्हें केवल पंछी को ही नहीं बल्कि उसकी आंख को निशाना बनाना चाहिए तुम श्रेष्ठ धनुधारी बनोगे मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा क्या सोच रहे हो पार्थ यह समय सोचने का नहीं युद्ध करने का है तुम्हारी गांडे की टड़कार सुनने के लिए न केवल ये युद्धभूम बल्कि आकाश में देवता भी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो देखो पार्थ तुम्हारे पिता श्री देवराज इंद्र स्वर्ग से देख रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरे दिए हुए दिव्य अस्त्रों से कब अपने शत्रु का संहार करेगा वो देखना चाहते हैं कि तुम कैसी वीरता से युद्ध करोगे जुन ये सोचकर सर से पांव तक गया और उसकी कल्पना शक्ति ने उस भयानक दृश्य को दिखा दिया कि वो अपने शत्रु का वध कैसे करता है ही बहनों को विधवा बनाया है तुमने तई कृष्णा नहीं मैं किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठती है कल्पना से ही कांप कांप कांप कांप उठती उठती उठती उठती है, है, है, है, है? है? महाराज अर्जुन की यह दशा देखकर दोनों ओर की सेनाएं आश्चर्यचकित हो गई हैं, और पक्ष की सेनाएं खुश होकर जयघोष कर रही है <laughs> संजय अर्जुन ही पांडवों का प्रमुख शस्त्र है यही वो शक्ति है जिस पर पांडवों की जीत और हार निर्भर करती है यदि अर्जुन नहीं युद्ध करने से इनकार कर दिया तो अब युद्ध कैसे होगा पांडव विजयी कैसे होंगे हे <laughs> संजय मैं जानता था पांडव युद्ध से अवश्य कतराएंगे अपने कुल का संहार टालने के लिए युद्ध को भी अवश्य टहलेंगे मेरा अनुमान सही निकला संजय अब युद्ध नहीं होगा अब युद्ध नहीं होगा <laughs> कृष्णा मैं अपने ही सगे संबंधों का खून कैसे बहा सकता हूं कैसे बहा सकता हूं गुरुदेव तो शिष्य के लिए पिता और भगवान के समान होता है तो फिर मैं उसका अनादर कैसे कर सकता हूं जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या दी तीर चलाना सिखाया उन्हीं की दी हुई धनुर्विद्या का दुरुपयोग करते हुए मैं उसी अदरणीय शरीर पर तीरों की वर्षा करू उन्हीं के सीने को छल्ली करूं मैं इतना ओझा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं इतना ओझा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूं और पितामह, वो तो आदरणीय ही नहीं पूजनीय भी हैं। इतने पूजनीय है कि जिनके आगे मैं नजर नहीं उठा सकता हूं उनके विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूं कृष्णा जब मेरे पैरों ने चलना भी नहीं सीखा था तब पितामा ही ने मुझे मेरा हाथ थामकर जीवन पथ पर एक एक कदम चलना सिखाया था। जिस पितामह के थाने से मेरे लिए प्रेम और स्नेह की गंगा और जमुना रही है उस पितामह के सीने में मैं तलवार भों का खून की नदियां कैसे बहा सकता हूं मैं कोई दैत्य नहीं हूं जो मैं मेरे आत्मो के ही रक्त से स्नान करू मुझसे कदापि नहीं हो सकता कदापि नहीं जिन गुरु द्रोण ने दी धनु विद्या उन पर धनुष उठाऊं कैसे जन भक्षी काउ कैसे रुधिर सने भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊ कैसे रुधिर सने भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊ कैसे वाह अर्जुन वाह लगता है उर्वशी के श्राप का प्रभाव तुम पर अब भी शेष है तुम अब भी नपुंसक की भांति बोल रहे हो तुम युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर जो भाषा बोल रहे हो वो किसी योद्धा की भाषा नहीं आज जिन्हें अपना कहते कहते तुम्हारे जिवा थके नहीं जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम स्नेह और आदर की गंगा बह रही है याद रखो ये वही लोग हैं जो तेरा पहले सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के के होने का तमाशा चुपचाप देख। इन को वाले, साथ तेरह जाने कौन सा धर्म निभा रहे हैं क्या अपना मुंह सीख बैठ गए हैं ये परंतु, पर परंतु पर बाकी सभासदों को क्या हो गया है जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तिया अरे हाथ सबके दिल पत्थर के हो गए मैं पूछती हूँ इस भरी सभा में गुरु धर्म गुरु ज्येष्ठ कुल ज्येष्ठ क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोलते है पर, दिक्कार है, दिक्कार है पर, दिक्कार है, दिक्कार है। किसी ने जीवा तक भी नहीं हिलाई थी इनमें से किसी एक ने भी उसकी रक्षा के लिए उस समय हाथ नहीं उठाए थे और वही हाथ आज तुम्हारी हत्या के लिए उठे हुए हैं सबके हाथों में तुम्हारे और पांडवों के वध के लिए आज ती और तलवारें तड़प रही हैं क्या यही तुम्हारे अपने हैं जिनके लिए तुम प्रेम और आदर की भाषा बोल रहे हो हे अर्जुन तुम इस समय कोई लगन मंडप पर नहीं हो बल्कि युद्ध भूमि पर खड़े हो और जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो वो इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत और आदर सत्कार करने नहीं आए हैं वो सब के सब के तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का नाम अपने अस्त्रों पर लिखकर आए हैं देखो इनकी ओर इनकी आंखों में तुम पांडवों की मृत्यु का नृत्य देखने की तृष्णा तड़प रही है तड़प ये प्यास केवल तुम पांडवों के रक्त से ही बुझेगी देखो उनके तेवर देखो यह विषहले बाण किस किस को अपना निशाना बनाने के लिए उत्सुक है अगर ये तुम्हारे अपने हैं तो फिर ये तुम्हारे कौन हैं? पराये हैं शत्रु हैं जिन्हें तुम कौरवों के निर्दयी शस्त्रों के हवाले कर देना चाहते हो अरे ये तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु में तुम्हारे साथ हैं जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने आए हैं हे अर्जुन इस समय ये सब तुम्हारी गांडीव के कर्त्कार सुनने के लिए उत्सुक हैं। हे संजय क्या अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया नहीं महाराज <laughs> मैं जानता था अर्जुन समझदार है वो कृष्ण के बहकावे में नहीं आ सकता संजय अर्जुन के युद्ध न करने के निर्णय को सुनकर क्या कृष्ण ने अपना उपदेश देना बंद किया या नहीं नहीं महाराज नहीं तो फिर यह कुटिल कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहा है वो कह रहे हैं हे पार्थ इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है अर्ध सतत तो तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारे अपने हैं परंतु ये अर्ध तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कौरव जो तुम्हारे अपने हैं वो इस युद्ध भूमि में तुम्हें अपने गले लगाने नहीं आए हैं बल्कि तुम्हारे खून से होली खेलने आए हैं देखो इनकी ओर ये तुम्हारा काल बनकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं ये सब जिन्हें तुम अपना कह रहे हो ये कौरव एक बात निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उस महापराक्रमी को अपने रास्ते से हटाना होगा जिसका नाम अर्जुन है पार्थ तुम इन्हें अपना समझते हो इसलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहते परंतु यदि तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे तो यह अवश्य ही तुम सबको मौत के घाट उतार देंगे मधुसूदन यदि वो मुझे मारना चाहते हैं तो मारते मुझे इसकी कोई चिंता नहीं परंतु मैं अपनों को ही मारकर पाप तो कैसे कर सकता हूं यदि वो लो, लोग से भ्रष्ट चित्त होकर अपने ही कुल के नाश्ते होने वाले दोषों और पापों को नहीं देख सकते तो क्या हुआ पर तो हम तो इस युद्ध के फल स्वरूप होने वाले विनाश और विनाश से उत्पन्न दोषों को देख सकते हैं विचार कर सकते हैं। हे केशव तुम तो जानते हो कि कुल धर्म नाश होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप उसी प्रकार फैल जाता है जैसे कोई प्राणघातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाता है और उस फैले हुए पाप के कारण उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, और वर्ण संकर के पाप के कारण सारा कुल का कुल डर का बन जाता है इतना ही नहीं उनके पितरों को भी प्राप्त होती है। नष्टे कुलम अधर्मो सनातनाधर्मा अभिभात कृष्ण प्रदुष्यूल स्त्रिय स्त्री शु दुष्टा चायते वर्ण शंकर सब जानते हुए भी मैं युद्ध करूं यह कैसे हो सकता है मैं कुल घाती होने का पाप स्वयं अपने हाथों अपने माथे पर कैसे लिखूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा ने अपना धनुष नीचे रख दिया हा महाराज संजय यही अवसर है अवसर, क्योंकि अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया है, है। और कृष्ण तो पहले से है। ऐसे में यदि पितामह ने पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया तो फिर कौरवों की विजय निश्चित होगी क्योंकि अर्जुन के बिना पांडव की सेना एक शस्त्रहीन सेना के समान है और एक शस्त्रहीन सेना को हराना कोई कठिन कार्य नहीं होता और फिर पांडवों को इंद्रप्रस्थ तो क्या आज गांव देने की भी आवश्यकता नहीं होगी और फिर मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट होगा <laughs> संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट <laughs> <laughs> क्षमा करें महाराज या आप कैसी अनुचित बातें कर रहे हैं एक क्षत्रिय महाराज को ऐसे अधर्म और अन्याय की बातें शोभा नहीं देती आपकी बातें युद्ध के नियमों के विरुद्ध है शस्त्र योद्धा और उसकी सेना पर पार नहीं किया जाता फिर भी कौरव अधर्म का मार्ग अपनाएंगे इस शंका के कारण वासुदेव श्री कृष्ण ने उपदेश देने से पहले अपनी देवी शक्ति द्वारा कुरुक्षेत्र पर समय की गति को रोक दिया है रणभूमि में कौरवों पांडवों के वीर महावीर और सेनाएं पत्थर की मूर्तियों की भांति अचल खड़ी हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन में क्या चर्चा हो रही है इसका किसी को ज्ञान नहीं है समय भी श्री कृष्ण के श्री मुंह से निकलने वाले हर शब्द को सुनने के लिए में जैसे गया है। मैं जानता था, मैं जानता जानता था, था कि कृष्ण अवश्य कोई चाल चलेगा संजय मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई यदि मैंने उस दिन कृष्ण को बंदी बनाने में दुर्योधन का साथ दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हे जनार्दन जिन प्राणियों के कुल धर्म नष्ट हो गए हैं उन मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है इससे तो अच्छा है कि मैं कमंडल लेकर घर घर भिक्षा मांगता फिरूं। वाह अर्जुन कितने सुंदर विचार हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा मैं भिक्षा मांग लूंगा हे hey अर्जुन यह बात कोई वीर नहीं केवल एक कायर कर सकता है क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि पर आए थे क्या इसीलिए तुमने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ग्रहण किया था घोर तपस्या करके अपने पिता श्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्यास्त इसलिए प्राप्त किए थे तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं कि जब भी मेरे आओ आओ तो बन कर और अपने माथे पर कौरवों के रक्त से विजय तिलक लगा कर आओ छत्रियां यदि जीती हैं तो केवल इसलिए कि अपने वीर पुत्रों को युद्ध भूमि में यशस्वी होते देखें। तेरा वर्षों तक मैं अपने पुत्रों के मुखमंडल का दर्शन नहीं कर सकी मगर अब जब वो मेरे सामने आए तो अपने शत्रुओं के रक्त से विजय तिलक लगाकर ही मेरे सामने आए वरना नहीं हे अर्जुन याद रखो अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है इसलिए अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांत युद्ध करो क्योंकि क्षत्रियो का धर्म है युद्ध करना हे मधुसूदन मैं भी जानता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं युद्ध करना मेरा धर्म है परंतु तो इस युद्ध भूमि में युद्ध अभिलाषी इस स्वजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है मेरी आत्मा कांप रही है मेरा गला सूख रहा है हे मधुसूदन परस्पर विरोधी विचारों की आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो मैं तुम्हारी शरण में आया हूं अब तुम्हें मेरा मार्गदर्शन करो मुझे रास्ता बताओ क्या उचित है और क्या अनुचित प्रज्ञा वादांश भाष से गा सून गता सु नान सोचंती पंडिता योग्य नहीं उनमें कोई जिनके शोक में तू खुलाये जागे नारद चौके त्रिभुवन में पोतूहल जागा शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञान अमृत सब को बिन मांगा इक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञान अमृत सब को बिन मांगा प्रणाम भगवान बैठो देवी पार्वती क्या बात है प्रभु आपने अपनी समाधि अधूरी छोड़ दी है आपकी समाधि तो युगो युगों तक चलती रहती है देवी पार्वती धरती लोक पर इस समय एक दिव्य घटना होने जा रही है प्रभु ऐसी कौन सी दिव्य घटना घटने जा रही है जो आपने अपनी तपस्या अधूरी छोड़ दी आज धरती पर जो दिव्य घटना होने जा रही है ऐसा युगो युगों से कभी नहीं हुआ भगवान श्री कृष्ण अपने मानव अवतार में आज जो ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हैं वो कभी अनादि काल में उन्होंने सूर्य देवता को दिया था उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से फिर सुनने का अवसर मैं खो नहीं सकता मैं तो क्या समस्त देवी देवता इस समय सावधान हो गए हैं आकाश से पाताल तक सृष्टि जैसे थम गई है जैसे काल की गति भी रुक गई है और महाकाल स्वयं भगवान की वाणी सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में रुक गए हैं और वो देखो ब्रह्म विज्ञानी ब्रह्मा जी भी अपने ज्ञान धन को बढ़ाने के लिए कैसे उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को सुन रहे हैं और वो देखो देवर्षि नारद मुनि भी उस अमृत वाणी के रस में ऐसे खो गए हैं कि इस समय नारायण नारायण का जाप भी भुलाकर ज्ञान रत्नों को समेट रहे हैं उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से सुनने का अवसर मैं नहीं खो सकता तुम भी ध्यान से सुनो देवी प्रभु अर्जुन को क्या समझा रहे हैं अर्जुन किस है तू बता तू असमय मोह को प्राप्त हुआ है उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है संजय ये कृष्ण अपना सारथी धर्म भूल रहा है युद्ध के समय सारथी को केवल अपने स्वामी के आदेश का पालन करके रस का संचालन करना चाहिए और संकट के समय यदि आवश्यक हो तो अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए कृष्ण जो कर रहा है वो तो सारथी धर्म के विरुद्ध है यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता तो कृष्ण उसे उपदेश देकर युद्ध करने के लिए क्यों रहा है ये वासुदेव बड़ा ही चतुर है। उसकी बातें जितनी मीठी हैं उतनी ही विषैली भी हैं। मेरा अर्जुन तो अभी बच्चा है कच्चे कान का है यदि वो कृष्ण के बहकावे में आ गया तो फिर युद्ध अनिवार्य हो जाएगा संजय जरा मुझे बताना कि ये कृष्ण इस समय अर्जुन को कौन सा पाठ पढ़ा रहा है वह वा अर्जुन वाह एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य बांध मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो हे पार्थ तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो तलवार की भांति होता है जो अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा ना कि अपने गांडिव को परंतु तो, तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडिव नीचे छोड़ दिया है हे केशव मैं क्या करूं मेरा मन मस्तिष्क उस धर्म काटे की भांति डोल रहा है जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और ज्ञान दोनों रखा हुआ है सी राय पर खड़ा हुआ मैं आपकी चरण में आया हूं मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ माधव, रास्ता दिखाओ हे अर्जुन तुम इस समय ना केवल इस युद्धभूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो परंतु तो अपने कर्तव्य से यू मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है तुम क्या समझते हो तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे नहीं अर्जुन नहीं तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं तुम तो केवल माध्यम मात्र हो तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूं से अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध तुम्हें इन सब का वध करना ही है मैं क्या करूं मैं क्या करूं मधुसूदन अपने मन को कैसे मारू अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रौन डालू बताओ मधुसूदन मैं क्या करूं हे पार्थ धन के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसके मृत्यु के समान है इसलिए युद्ध करो पार्थ युद्ध और अपनी कीर्ति अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो अकीर्तिम चापि भूतानी कथिष्य व्याम संभावित चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी तुम मर कर भी अमर कहलाओगे इसलिए युद्ध करो हतो वा व्यापी स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महीम तस्माद उत्तिष्ठ कृत निश्चय तुम तो जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता तिल भर भी नहीं है हे अर्जुन मैं जानता हूं तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते तुम्हारे हृदय की ये दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन है तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है परंतु तुम्हारा यह विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है तुम ठीक कह रहे हो केशव इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है धर्म क्या है अधर्म क्या है मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा मैं कर्म के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां से यही पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा मुझे के से निकलने का रास्ता दिखाओ केशव रास्ता दिखाओ हे पार्थ मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के आधीन हो जाता है इसका अर्थ यह है कि इस मृत्यु लोग का हर प्राणी चाहे वो मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो जात ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे न तुम सोच तुम अरहसी हे केशव मैं क्या करूं मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है सी पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ रास्ता दिखाओ अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन के लिए कह रहा है महाराज वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं दुविधा में एक मित्र दूसरे मित्र से ही मार्गदर्शन चाहेगा ये कृष्ण किसी का मित्र नहीं हो सकता वो अर्जुन को रास्ता नहीं दिखाएगा बल्कि रास्ते से भटकाएगा शब्दों का जादूगर है कृष्ण वो जो कहेगा भोला भाला अर्जुन उसी को सत्य मान लेगा संजय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 <laughs> संजय यह तो कृष्ण का कल्पना विलास है कह रहा है कि मैं तो उन्हें पहले ही मार चुका हूं यदि मार चुका है तो युद्ध भूमि पर क्या कौरव योद्धाओं की लाशें खड़ी हैं है <laughs> हे पार्थ मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं इस अंधेरे में अंधों की भांति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 परंतु उसका मारू यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वो अवश्य मर जाएंगे परंतु मैं अपने हाथों से उन्हें क्यों मारूं मारू तो स्वयं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते हो यही सत्य है माधव मैं अपने भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मार सकता तो ठीक है मत मारो परंतु पहले मुझे यह तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामा कहा है तुम्हारे भीष्म पितामह? ये क्या पूछ रहे हो कि भीष्म पितामह कहा है कौन है तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या वो सामने ही तो है खड़े भीष्म पितामह। वो, वो? जो रथ के ऊपर खड़ा है हाँ वही तो पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है मैं पूछता हूं असली भीष्म पितामा कौन है कहा है hey Krishna, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है वो जो दिख रहा है वो भीष्म पितामा नहीं है केवल शरीर है इसका अर्थ है कि भीष्म पितामा कोई और है अवश्य यही तुम्हें तो समझा रहा हूं मैं देखो ध्यान से देखो उस शरीर में जो प्रकाश है जिसे आत्मा कहते हैं मैं तुम्हें दिव्यचक्ष प्रदान करता हूं आत्मा को वो जो शरीर के अंदर आत्मा है जो प्रकाश है वही है असली भीष्म पितामह दिखाई दे रही है उनकी आत्मा केशव एक प्रकाश रूपी आत्मा दिखाई दे रही है बहुत अच्छा अब देखो यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष पितामह का शरीर काट दूं, तो केवल उनका शरीर मरेगा परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा देखो मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को यह दृश्य सजीव करके दिखाता हूं देख लिया अर्जुन मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है उसकी आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार चल रहा है क्या पितामह का वध युद्ध शुरू होने से पहले ही संजय कृष्ण ने तो इस युद्ध में शस्त्र न धारण करने का वचन लिया था फिर उसने सुदर्शन चक्र कैसे धारण किया यह अधर्म है ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है संजय महाराज वासुदेव ने सच पितामह का वध नहीं किया है वो तो केवल उदाहरण देते हुए पितामह के शरीर के, टुकड़े करके, शरीर के अंदर की आत्मा को अर्जुन को दर्शा रहे हैं यह तो वासुदेव श्री कृष्ण की लीला है लीला नहीं संजय माया कहो माया ये कृष्ण मायावी है इस संदेह वो अर्जुन को भ्रमित कर रहा है उसे सम्मोहित कर युद्ध करने के लिए विवश कर रहा है हे कौन दे, इस परम शक्ति को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है किंतु आत्मा अविनाशी है शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है वो अजन्मा, नित्य सनातन और पुरातन है जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। <laughs> कृष्ण का तत्व ज्ञान सुनने को बड़ा अच्छा लगता है हा महाराज ऐसा लगता है जैसे कानों में अमृत पकड़ रहा है उनके श्रीमुख से निकलने वाला हर एक शब्द हीरे मोतियों में तोड़ने योग्य है और श्री कृष्ण ज्ञान का यह भंडार इतनी उदारता से लुटा रहे हैं कि उसे समेटने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाएंगी <laughs> वाह संजय तुम्हारा मन तो अर्जुन से पहले ही कृष्ण की लच्छेदार बातों में उलझ गया है अरे ये कृष्ण बड़ा ही चतुर है वो जानता है कि अर्जुन को इतनी आसानी से किसी जाल में नहीं फंसाया जा सकता इसीलिए वो धीरे धीरे जाल फैलाकर गुड़ बातों के मोती फैला रहा है ताकि इन मोतियों को चुनने के लालच में अर्जुन को जाल दिखाई न दे और वो उसमें फंस जाए परंतु महाराज श्री कृष्ण अपने ही मित्र अर्जुन को किसी जाल में क्यों फंसाना चाहेंगे संजय तुम बड़े भोले हो जो कृष्ण को अर्जुन का मित्र समझते हो भला राजनीति में कोई किसी का मित्र होता है सब अपने अपने स्वार्थों के मित्र होते हैं परंतु महाराज मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस युद्ध में श्री कृष्ण की क्या राजनीति है <laughs> तुम नहीं समझोगे मैं बताता हूं एक ओर कृष्ण की सेना कौरवों के साथ है और दूसरी ओर स्वयं कृष्ण पांडवों के साथ हैं। अब चाहे कौरव जीते हैं चाहे पांडव दोनों तरफ कृष्ण की ही चांदी है क्योंकि जो भी जीतेगा वो यही समझेगा कि वो श्री कृष्ण की सहायता से ही जीता है क्षमा करें महाराज यदि आपके कहने का अर्थ यह है कि इस युद्ध में श्री कृष्ण का कोई राजनीतिक लाभ है तो फिर कौरव और पांडव के बीच समझौता कराने के लिए शांति दूत बनकर क्यों आए थे युद्ध रोकने के लिए उन्होंने इतना प्रयास क्यों किया शांति का वो प्रयास तो बस झूठा था मुख में राम राम और बगल में छुरी वाली बात थी यदि कृष्ण शांति ही चाहता है तो इस समय जब अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है तो उसे हथियार उठाने के लिए क्यों उकसा रहा है ये कृष्ण शांति दूत नहीं है बल्कि एक कुटिल राजनीतिज्ञ है उसकी दार्शनिक बातों पर मत जाओ उसकी चाल देखो वो इस युद्ध में कौरव और पांडव दोनों की शक्तियों का विनाश कराना चाहता है ताकि इसके बाद वो भरत का एक छत्र सम्राट बन जाए केशव तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। तुम दो बातें एक साथ कह रहे हो जो परस्पर विरोधी हैं। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है परंतु तो शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता नहीं अर्जुन मैंने आत्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग चीजें हैं तुम्हारे कवच के दो टुकड़े हो जाएं, तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा यह रथ दो अलग अलग वस्तुएं हैं उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। यूं समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है अर्जुन तो वो है जो रथ में बैठा हुआ रथ है ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ नहीं है अर्जुन मैं हूं जो में बैठा हुआ है तुम्हें रथ के टूटने का शोक नहीं होगा परंतु अर्जुन के मरने का तो शोक होगा ही <laughs> अर्जुन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है अपनी तरफ से तुम बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो परंतु तुम्हें यह पता नहीं की जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और न उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा मरने वाला फिर जन्म लेगा क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता हे पार्थ इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं एक शरीर और दूसरा शरीर में रहने वाला शरीरी, जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूप शरीरी है वो कभी मरता नहीं और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है यथा विह नवानि गृह नरोपरा तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन सन्याति नवा देह महाभा केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है जहां जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है और वहां से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है हे पार्थ आत्मा नित्य है इसलिए वो नहीं बदलती परंतु शरीर नाशवान है इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है ये बात मेरी समझ में में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं, एक नहीं, एक अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में मैं अब भी नहीं समझा प्रभु मैं समझाता हूं याद करो अपना बचपन उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था एक बालक का और आज वो शरीर कहां है वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में अर्थात वो शरीर नहीं रहा आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है फिर वो किशोर अवस्था में आता है फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है फिर अधेण उम्र का फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर जाता है। प्रभु, भगवान अर्जुन को ये क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है मनुष्य को एक ही जन्म में तो एक ही शरीर मिलता है ना फिर प्रभु एक जन्म में ही कई शरीरों की ये क्या बात कर रहे हैं देवी इस बात को समझाना तो बड़ा ही सरल है देखो मैं तुम्हें दृष्टांत देकर समझाता हूं किसका दृष्टांत अब भगवान श्री कृष्ण को ही ले लीजिए इस समय वो गीता का महाज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं उनका शरीर देखो इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब पुतलों को मारा था शक्ता सुर को अपने पैर के एक छोटे से अंगूठे से आकाश में फेंक दिया था शिशु काल में उनका शरीर कैसा था श्री कृष्ण तो वही हैं, शरीर बदल रहे हैं ये देखो जब मां का माखन चुराकर घुटनों के बल भागते थे उस माखन चो रूप का शरीर और था और जब किशोर अवस्था का शरीर मिला तो कालिया ना के फन पर नृत्य किया उस समय तो हमने भी उनके साथ नृत्य की स्पर्धा की थी और आज देख लो उनका ये शरीर इस प्रकार जो शरीर पल पल छिन छिन अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है उस शरीर की मृत्यु का शोक ज्ञानी जन नहीं करते इसी रोग के लिए शास्त्र कहते हैं कृष्णम वंदे जगत फूल की भांति हमारे शरीर अपने प्रकृति के कारण जन्मते हैं बच्चे बनते हैं जवान होते हैं फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं और उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है परंतु वो आत्मा कहां चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहां और कैसे वास करती है? पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है फिर वही चक्र शुरू हो जाता है फिर वही जन्मना रिंगना उठकर चलना फिर लड़खड़ाना और गिर जाना ये सब शरीर के कौतुक हैं इतनी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी के मरने का शोक होगा और ना तुम्हें मृत्यु का भय होगा बचपन यौवन वृद्धावस्था जीवात्मा की हो जैसे तुमने से ही ले कर नूतन जन्म प्रवेश करे वो नए जीवन में वाह वाह आज तो श्री कृष्ण के श्री मुख से ज्ञान की गंगा बह रही है <laughs> इस गंगा में तो अर्जुन डूब ही जाएगा और ये कृष्ण उसका बुद्धि भेदल करके ही छोड़ेगा महाराज जो भी इस गंगा में स्नान करेगा उसकी आत्मा तक निहाल हो जाएगी संजय मैं देख रहा हूं कि अर्जुन के बाण तो तुनीर ही में बंद पड़े हैं परंतु कृष्ण के मुख से निकलने वाले बाणों ने तुम्हारे हृदय को निशाना बना दिया है महाराज बात ही दिल को छू लेने वाली हो तो कोई क्या कर सकता है मुझे चिंता हो रही है लगता है तुम्हारी तरह अर्जुन भी कृष्ण की बातों के चक्रव्यूह में फंस जाएगा परंतु उसकी बातें सुनने के अतिरिक्त हम और कर भी क्या सकते हैं हे अर्जुन हम और तुम ये शरीर नहीं हैं। हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते यदि हम आत्मा हैं, तो फिर यह सुख दुख का आभास आ, हमारी आत्मा को क्यों होता है ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता केवल शरीर को होता है तो फिर आत्मा को क्या होता है आत्मा को कुछ नहीं होता क्योंकि यह होना न होना सुख दुख सर्दी गर्मी यह सब प्रकृति के नियम है आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है आत्मा अचिंत्य है मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती अर्जुन आत्मा पर प्रकृति और श्रिष्टि के नियम लागू ही नहीं होते क्योंकि वह सृष्टि और प्रकृति दोनों ही की पहुंच से बाहर है जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है इसलिए वो नित्य अजन्म सनातन और सर्वव्यापी है स्थिर रहने वाला और अचल है अछेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष एव च्यगतास्थाणुर्चलो अयम सनातन आत्मा अभेद अदा अमित अशोष को ना कोई शस्त्र काट सकता है ना उसे अग्नि जला सकती है इसको जल नहीं गला सकता ना इसे वायु ही सुखा सकती है न एनम शस्त्राणि, शस्त्राणी दाति पावकः, पावक न चैनम क्लेद त्यापो न शोष्यति मारुतः। सब समझकर तुम्हें ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए <laughs> ना जीने की खुशी मनाओ ना किसी के मरने का दुख मनाओ <laughs> भला यह भी कोई बात हुई मनुष्य दुख सुख के अनुसार प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करेगा तो फिर जिएगा कैसे और फिर उसमें और किसी पत्थर की मूर्ति में अंतर ही क्या रह जाएगा महाराज श्री कृष्ण की बातों को समझाने का सामर्थ मुझ में नहीं है फिर मेरी बुद्धि ने इसका जो अर्थ ग्रहण किया है उसके अनुसार श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध भूमि में भावनाओं की मोम से बना पुतला ना बने बल्कि वीरता की एक चट्टान बनकर डटा रहे ताकि भावनाओं की गर्मी उसे पिघला न सके क्योंकि वो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है एक योद्धा है हाँ, ये कृष्ण तो यही चाहता है कि अर्जुन का दिल पत्थर का हो जाए और वो कौरवों की लाशों का ढेर लगा दे। क्षमा करें महाराज श्री कृष्ण के कहने का केवल यही एक उद्देश्य नहीं है उनके कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने या पर किसी के भी मृत्यु का शोक किए बगैर अपने धर्म का पालन करना चाहिए दूसरे शब्दों में धर्म का पालन करते समय मन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं देना चाहिए संजय यदि तुम कृष्ण की गोल मोल बातों की इसी तरह व्याख्या करते रहे तो मुझे डर है कि अर्जुन से पहले मैं स्वयं ही कृष्ण की बातों में आ जाऊंगा हे hey केशव ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है उसे शस्त्र नहीं काट सकते आग नहीं जला सकती फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है हे hey पार्थ मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है परंतु केशव शरीर को दुख या पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए जैसे शरीर आग में जल जाए उससे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर की पीड़ा है परंतु तो मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती वो मान हानि का दुख वो अब कीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना नहीं अर्जुन ये कीर्ति अपकीर्ति मान अपमान ये लाभ हानि ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा ये भी आत्मा को नहीं होती ये आत्मा का काम नहीं है ये तो मन की शरारत है मन की शरारत इसका क्या अर्थ है केशव पार्थ प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन जो दिखाई नहीं देता परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है वो सब कुछ कर सकता है वो यहां का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा पड़ने लगता है तो मनुष्य घबरा चिल्लाने लगता है मैं बीमार हूं मैं, मैं मैं, मैं राओ, मैं राओ, ये रोने का नाटक भी मन ही करता है हे अर्जुन मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मधोस करने वाला पाखंडी केवल मन है मन से बड़ा बहर न कोई पल पल रचता का स्वांग निरा इस मन का दास न बन इस मन को अपना दास बना ले वा प्रभु वह वा, वाह प्रभु वह वा। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है ये मन शरीर से भी मोह करता है अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता नच्च्च रहता है वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे हे संजय अपने परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होती है मेरे मन में भी ये इच्छा है परंतु परमात्मा का साक्षात्कार मुझे आज तक नहीं हुआ कैसे होगा महाराज क्यों मैं अंधा हूं इसलिए नहीं महाराज अपने प्रभु के दर्शन के लिए तन की नहीं मन की आंखों की आवश्यकता होती है परंतु आपने तो अपने अंतर चक्षु बंद कर रखे हैं। फिर आपको प्रभु का साक्षात्कार कैसे हो सकता है और मन की आंखें खुली न हो तो प्रभु आंखों के सामने भी हो तो दिखाई नहीं देते हैं प्रभु ये संजय कैसी उलझी उलझी बातें कर रहा है जो उसके मन में है उसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहता देवी संजय ईश्वर पर आस्था रखता है वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और दूसरी ओर वो महाराज धृतराष्ट्र का सेवक भी है इसलिए उसे अपनी भक्ति और अपने सेवा धर्म दोनों ही निभाना पड़ रहा है ना तो वो अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व के विरुद्ध कुछ कह सकता है और ना ही अपने स्वामी महाराज धृत की इच्छा के विरुद्ध इसलिए वो खुलकर कुछ कहना नहीं चाहता इस दुविधा के होते हुए भी संजय ने बड़ी चतुराई से सच बात कह दी कि भगवान के दर्शन के लिए तन से कहीं अधिक मन की आंखों की आवश्यकता होती है और महाराज धित्राष्ट्र तन और मन दोनों आँखों से अंधे हैं संजय तुम्हारी बातें भी श्री कृष्ण की बातों की तरह गोल मोल है मेरी समझ में नहीं आती तुम मुझे यह बताओ किस समय कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है हे पार्थ प्राणी आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांककर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचान। अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा यह किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचान? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को तुम्हारा मन मन हां तुम्हारा मन, मन। परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रमजाल में फंसा को बहुत नाचना चाहता है फिर वह आत्मा और परमात्मा क्यों क्यों ले जाएगा तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन उसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे तब तक वो तुम्हें नाचना चाहता रहेगा हे पार्थ मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो जैसे आंख नाक कान मुख जीवा आदि उन इंद्रियों को घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही मन है और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है अभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए जब तक मन काबू में नहीं आएगा वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा विषय उनको बुलाते हैं इंद्रिया उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है तो जब तुम स्वयं मन के आधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा मन है शरीर के रथ का सारथी रथ को चाहे जी धर ले जाए वश में कर ले जो योगी वो इसी रथ से मोक्ष को जाए मन को वश में कर ले जो प्राणी वो इसी रथ से अनंत को जाए इसीलिए मैंने कहा था कि मनेव मनुष्य कारण बंधन मोक्षे हो अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा हे मधुसूदन ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पालो मन के स्वामी बन जाओ परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है हे केशव मन तो वायु की तरह चंचल है जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना संभव है इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है हे अर्जुन तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है मुश्किल है जनार्दन असंभव है नहीं अर्जुन मुश्किल अवश्य है परंतु असंभव नहीं है तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका कोई साधन भी है अवश्य है क्या है वो तरीका असमशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन थे वैराग्येण चृह अर्थात मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की अभ्यास और वैराग्य हां अभ्यास और वैराग्य देखो अर्जुन अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास मन को एक काम पर लगा दो वो वहां से भागेगा उसे पकड़ कर लाओ वो फिर भागेगा उसे फिर पकड़ो ऐसा बार बार करना पड़ेगा जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता शन शन में इधर-उधर क्षणता रहता है उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर, उधर फुदकता रहता है एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंह घोड़े को काबू करना ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो सर्कस घोड़े पर सवार हो जाता है बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बार-बार बांध कर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए फिर वो दूसरी बैरागी की तलवार की क्या आवश्यकता है उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है इसलिए मन को यह समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं, हैं, असार है, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का है मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है मोह से विमोहित जब बुद्धि तेरी भली भांति दल दल को पार कर जाएगी लोक पर लोक से संबंधित भोग के प्रति तब तेरे मन में भर जाएगी वासना की वासना रहेगी तेरे पास तन मन स्थिर हो जाएगा कामना मर जाएगी रे रेड मन के स्थिर होने पर आत्मा ये विषयों का आभास तो मनुष्य को इंद्रियों के माध्यम से होता है और भगवान श्री कृष्ण विषयों के मुंह को त्यागने को कह रहे हैं तो क्या मनुष्य इंद्रियों का प्रयोग करना ही छोड़ दे? नहीं देवी विषयों के मुंह के त्यागने का ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य इंद्रियों का प्रयोग करना ही छोड़ दे परमात्मा ने ये इंद्रिया अर्थात ये नाक ये कान ये आंखें ये जीभ और त्वचा प्रदान ही इसलिए किए हैं कि वो इनके द्वारा जीवन का आनंद स्वयं भी ले और प्रभु की बनाई हुई इस सृष्टि में भी चारों ओर आनंदी आनंद बांटता रहे प्रकृति ने सृष्टि में रंग रूप रस संगीत स्पर्श और भांति भांति के सुगंधों की रचना इसलिए की है कि प्राणी उनसे सुख पाए इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी आंखों से सृष्टि का दर्शन करके सृष्टि में चारों ओर बिखरे हुए रंगों को देखे फूलों को देखे तारों को निहारे चांद और चांदनी का आनंद ले रंग बिरंगे पक्षियों को देखे उनकी अद्भुत और सुरीली चहकार का रस ले कोयल की कूक सुने झरनों का संगीत सुने जूही बेला मोगरा कस्तूरी और सावन की पहली फुहार पर धरती से फूटने वाली सुगंध का आनंद ले और जैसे एक माँ अपने बच्चे के कोमल गालों को छूकर उसे चूमकर उसके कोमल स्पर्श से निहाल हो जाती है वैसे ही भांति भांति के स्पर्शों का आनंद ले और इन सब की रचना करने वाले प्रभु की लीला के गुण गाये परंतु इन सब विषयों को भोगते हुए विषयों का दास ना बन जाए बल्कि एक कर्म योगी की भांति एक निराशक्त होकर उन्हें भोगे भोगों को भोगी की तरह नहीं बल्कि योगी की तरह भोगे और ऐसा करते हुए संयम और संतुलन को न छोड़े प्रभु भोगों के त्याग की बात नहीं कर रहे हैं देवी वो तो भोग विलास में आसक्ति के त्याग की बात कर रहे हैं हे केशव, ये नश्वर है परंतु आपकी माया के प्रभाव से वो सत्य जान पड़ता है इस परम सत्य के ज्ञान पर विश्वास हो जाए तभी तो वैराग्य होगा बिल्कुल ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है और वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं तुम तो प्रदान कर रहे हो कृष्ण परंतु मेरा मन उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक तुम मोह के अंधकार से बाहर नहीं निकले इसलिए तुम उस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि केवल शरीर मरते हैं आत्मा नहीं मरती इसलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो उनकी मृत्यु का शोक त्याग दो परंतु तुम्हारा मन उस सत्य को मानना नहीं चाहता तुम ठीक कहते हो केशव मैं तुम्हारी बात समझता तो हूं परंतु मेरा मन उसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा इसका कारण क्या है इसका कारण है वो जंजीर जो तुम्हारे मन ने अपने ही गिर्द लपेट रखी है कौन सी जंजीर रिश्तेदारी की जंजीर ये नातेदारी का मुंह कि ये मेरा भाई है ये मेरा मामा है ये मेरा चसुर है ये पितामा है तुम ठीक कहते हो कि रिश्ते नातों की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़तू मैंने मान लिया कि ये सारे शरीर नाशवान हैं, परंतु इनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं हैं, वो तो सच्चे हैं हीष मेरे पितामा है अभिमन्यु मेरा पुत्र है महाबली भीम मेरा सहोदर भाई है ये रिश्ते तो सच्चे हैं भले इन सब के शरीर मर जाएंगे परंतु इन सब के साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नहीं मरेंगे जैसे आज मेरे पिता महाराज महाराज का शरीर नहीं है, परंतु मेरे पिता पिता आज भी हैं। पुत्र का तो वो पवित्र रिश्ता समाप्त नहीं हुआ इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं? शरीर को भूल जा परंतु अपने दादा के रिश्ते पर तीर कैसे चलाऊं? अपने भाई के नाते पर तलवार कैसे उठाऊं? अर्जुन ये रिश्ते ये नाते सब इस जन्म के हैं इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता ये काका मामा भाई पुत्र पितामह पिछले जन्म में कहा थे तुम्हारे क्या लगते थे और अगले जन्म में ये क्या होंगे कहा होंगे इसका उत्तर है तुम्हारे पास नहीं केशव इसीलिए कहता हूं कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ते भी नाशवान हैं, क्योंकि ये सब नाते शरीर के हैं और ये जो तुमने अपने पिता का उदाहरण दिया कि उनका तुम्हारा पिता पुत्र का नाता तो समाप्त नहीं हुआ तो ये भी तुम्हारा भ्रम है अज्ञान है केवल तुम्हारे मन में अभी तक वो रिश्ता जीवित है क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो परंतु तुम्हारे पिता श्री इस समय जिस योनि में भी होंगे उनके लिए वो रिश्ता समाप्त हो चुका है की बात छोड़ अपनी बात करो पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा परंतु तो आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रूह धोने का कोई मोल नहीं इसलिए समझा रहा हूं कि ना किसी के मरने का शोक करो ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे सारा जीवन रोते रहेंगे वो भी असत्य है मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा मित्र चार दिन रोता है भाई दस दिन रोता है पत्नी उससे अधिक रोती है माता सबसे अधिक समय तक रोती है परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है हे अर्जुन क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था नहीं केशव यह मैं कैसे बता सकता हूं मुझे तो यह तक याद नहीं कि वो कौन थे <laughs> बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारा पिता रहा हो या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए आज तुम जिनको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो और इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो? हो सकता है में से किसी ने तुम्हारे किसी पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो या तुम्हें अगले जन्म में उनकी हत्या कर दो अर्जुन ये रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ आत्मा अमर है इस अमर सत्य को पहचानो रिश्ते तो बदलते रहते हैं संजय ऐसे ही लोग होते हैं जो परिवारों में फूट डाल देते हैं भाई को भाई से अलग कर देते हैं अखंड परिवार में दुश्मनी के बीज बो देते हैं ये कृष्ण तो बातों का धनी है बचपन में माखन खा खा कर इसकी बातें भी चिकनी चुपड़ी हो गई है लगता है ये अर्जुन को रिश्तेदारी के मोह से निकालकर ही छोड़ेगा महाराज बातें सच्ची हूं तो मनुष्य उसे तुरंत मान लेता है श्री कृष्ण की बातें सच्ची हैं तभी तो दिल को भाती हैं भाती है मेरे दिल में तो तीर की तरह चुभ रही है उसकी बातें मैं तो खुश था कि कृष्ण इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएगा परंतु आज पता चला कि उसका सबसे भयंकर शस्त्र उसकी जीब है और वो इस शस्त्र का बेधड़क प्रयोग कर रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता अब बताओ उसकी जीव कौन से अंगारे बरसा रही है हे अर्जुन इसलिए तुम्हें न से मोह करना चाहिए रिश्तों के टूटने का शोक करना चाहिए यही सांख्य योग का ज्ञान है कि मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए कि सब रिश्ते नाते मुंह को उत्पन्न करते हैं और मुंह इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता और आखिर में उसी गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाता है इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ और इस मोह के बंधनों को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है तुम्हारा धर्म क्या है और उसी के अनुसार कर्म करो प्रभु भगवान श्री कृष्ण एक और तो अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रिश्ते नाते सब व्यर्थ हैं। इनका मोह त्याग दो, इन बंधनों से मुक्त हो जाओ और दूसरी ओर वो अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं उसे सगे संबंधियों के विरोध हथियार उठाने को कह रहे हैं उनकी हत्या करने को कह रहे हैं देवी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का उपदेश ठीक ही है इसमें शंका और संदेह की कौन सी बात है प्रभु युद्ध करना और अपने शत्रुओं की हत्या करना योद्धाओं का काम है सन्यासी का नहीं परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संसारी मोह त्यागने को भी कह रहे हैं और युद्ध करने को भी कह रहे हैं तो भला एक ही समय में एक मनुष्य योद्धा भी बने और सन्यासी भी बन जाए ये कैसे संभव है ये तो परस्पर विरोधी विचार है सन्यासी हो जाए तो युद्ध क्यों करे और युद्ध करे तो सन्यासी कहां रहा? नहीं देवी, कहा कृष्ण ने अर्जुन को सन्यासी बनने का उपदेश नहीं दिया बल्कि मन से सन्यासी बनने को कह रहे हैं सन्यासी बनने का उपदेश नहीं दिया तो फिर मोह त्याग की मांग का क्या अर्थ है देवी भगवान श्री कृष्ण इस संसार को त्यागने के पक्ष में नहीं हैं, वो तो केवल ये चाहते हैं कि मनुष्य इस संसार में रहते हुए अपने कर्म के फल स्वरूप मिलने वाले समस्त भोगों का भोग करे, परंतु आसक्ति रहित होकर मनुष्य को मुक्ति के लिए सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है केवल मन से सन्यासी बनकर अपने सुख दुख को भोगता हुआ भी अपने धर्म को न भूले मोह माया के चक्कर में पड़े बिना अपने धर्म को निभाए सन्यासी नहीं सन्यासी की भांति कर्म करे हो निर्लिप्त जो कर्म का योगाचरण कर इन इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के फिर भी पंच इंद्रियों से रह न्यारा कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोम कह के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा तो धर्म को निभाते हुए मनुष्य कर्म तो करेगा ही और कर्म करेगा तो को को कैसे निभाएगा? देवी, यदि आप समझती हैं कि सन्यासी होने के के बाद कर्म छूट जाता है, तो आपने भगवान उपदेश समझा ही नहीं हाँ प्रभु, बात स्पष्ट रूप से मेरी समझ में नहीं आ रही है इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ देवी ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। संसार में जीने के लिए हर प्राणी को कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है जो उसके लिए अनिवार्य है आवश्यक है जैसे पेट की भूख मिटाना हर जीव के लिए अति आवश्यक है यहां तक कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए सन्यासी भी भिक्षा मांगकर गुजारा करता है देहि, भिक्षा देहि। अर्थात ये कि कोई भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को समझ ले तो मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो सकता है प्रभु कर्म करते हुए कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हाँ देवी मानव अवतार में भगवान श्री कृष्ण का जीवन और आचरण समस्त मानव जाति के लिए संसार में रहते हुए संन्यासी होने का एक उत्तम उदाहरण है उन्होंने संसार में रहते हुए धर्म समझकर कर्म किया जय पराजय अथवा फल की चिंता कभी नहीं की इसलिए जब आवश्यक हुआ युद्ध भी किया कभी हारे कभी जीते परंतु उनके चेहरे पर वही मुस्कान और उनके हृदय में वही शांति रही वो चाहते तो विजय श्री की माला हर बार उनके गले में होती उन्होंने कर्म करते हुए भी लाभ हानि या उसके परिणाम की चिंता कभी नहीं की और अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटे संसारी रिश्ते से कंस उनका मामा था परंतु धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उसका संघार करने से भी मुंह नहीं मोड़ा आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। सो देवी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए यह उपदेश दे रहे हैं कि तेरा धर्म युद्ध करना है परंतु यदि तू इस भावनाओं की नदी में बहता रहा और मन को अपने वश में ना कर सका तो तू अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगा इसलिए मन को सन्यासी बना और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर हे केशव एक तरफ तुम सन्यास की बात करते हो सन्यासी की भांति सब नाते रिश्तों के बंधन को तोड़ने को कह रहे हो और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को कह रहे हो ये दोनों बातें विरोधी हैं तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है क्योंकि किसी ना किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा अपनी भावना को त्याग देगा तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा अपने धर्म के लिए धर्म के लिए हाँ अपने धर्म के लिए अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती नहीं धर्म के लिए भावना की नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है वाह प्रभु वह इस समय हम गीता के दूसरे अध्याय के मध्य में हैं वास्तव में दूसरा अध्याय ही गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें सारी फिलोसफी सारा दर्शन भर दिया गया है जनों का कहना है कि गीता का दूसरा अध्याय सारी गीता के अठारह अध्यायों का प्राण है और उस दूसरे अध्याय के आखिरी अठारह श्लोक उसकी आत्मा है जहां स्थित प्रज्ञ के गुणों और शक्तियों का वर्णन किया गया है उन अठारह श्लोकों और उनमें वर्णित स्थित प्रज्ञ के बारे में हम आपको अगले भाग में बताएंगे जय श्री कृष्ण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 परंतु भावनाओं की यह नदी जल्दी सूख जाती है बिल्कुल ऐसे जैसे आग में पानी की बूंद तुरंत ही लुप्त हो जाती है मरने वाले की चिता के ठंडे होने से पहले ही रिश्तेदारों की आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं कोई दो घड़ी आंसू बहाता है कोई दो दिन बहुत रोती है तो मां वो भी चंद दिनों में फिर संसार की माया में फंस अपने दूसरे कर्म में लग जाती है पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ रे संग तेरे पर लोग न जाए पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म होने से विस्मृति का वरदान बचाए हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पा गत में चार दिनों के नाते हैं पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं तो तुम मुझे यह सिखा रहे हो कि यह रिश्ते नाते सब चंद दिनों का दिखावा है और दूसरी ओर अभी अभी तुमने यह कहा कि संबंधों और रिश्तों से ही भावनाओं का शोध फूटता है कहा था ना हाँ। और मैंने ये कहा था कि कर्म करने के लिए किसी ना किसी भावना का होना जरूरी है और भावना के लिए रिश्ते नातों की आवश्यकता है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 अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कर्तव्य क्या है भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है मनुष्य को कमजोर कर देती है जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है वह तुम्हें कर्तव्य के रास्ते से भटका रहा है इसलिए शास्त्र कहता है कर्तव्य भावना से ऊंचा है अभी तुमने बड़े ज्ञानियों जैसे तर्क किए कि कर्म के लिए कोई प्रेरणा होनी चाहिए और प्रेरणा के लिए कोई भावना आवश्यक है ये सारे तर्क मोह जनित हैं। रिश्ते नातों के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है इसलिए तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा इसलिए इस समय तुम्हें धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं देता धर्म क्या है धर्म की व्याख्या क्या है इस बात का निर्णय कौन करता है हे मधुसूदन वो कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं हे अर्जुन हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है मैं समझा नहीं केशव देखो पार्थ धर्म का जो विधान किसी दूसरे ने बनाया हो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो धर्म व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है मैं मैं अब भी नहीं समझा केशव देखो पार्थ में एक उदाहरण देकर समझाता हूं किसी के गांव पर डाको हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांस ले रहा है और पुत्र से बार बार पानी का एक एक घूट मांग रहा है समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है वो मरते हुए पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे या उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए तलवार उठाकर उन डाकुओं का मुकाबला करे और आवश्यक हो तो जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए इसका निर्णय कोई दूसरा कैसे कर सकता है इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करे उसका फैसला कोई बाहर वाला नहीं कर सकता यह निर्णय उसी को लेना होता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है उस समय उसकी आत्मा जो आवाज दे वही उसका धर्म है इसलिए हे अर्जुन हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है अपने अपने कर्म का सबके लिए विधान जग में कर्म प्रधान है जग है कर्म हे पार्थ मैंने यहां तक जीवन मृत्यु की वास्तविकता बताई है कि केवल शरीर ही नश्वर है, आत्मा अनंत और अनश्वर है जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती है न जायते मिलते व कदाचिन नूतवा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते शरीरे जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है या जो इसे मारने वाला समझता है वो दोनों ही अज्ञानी है क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है इसलिए किसी के मरने या मारने का शोक किए बिना तू अपना कर्तव्य कर तेरा धर्म युद्ध करना है। तू तो अपना धर्म समझकर युद्ध कर युद्ध युद्ध, युद्ध। युद्ध युद्ध श्री कृष्ण आखिर कब तक युद्ध करने की माला जपता रहेगा? यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता तो उसे इस तरह युद्ध करने के लिए विवश करना क्या उचित है उचित तो यह भी नहीं है महाराज कि कोई योद्धा युद्ध, युद्ध भूमि पर जाए और युद्ध करने से ही इनकार कर दे ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई माझी नाव में सबको बैठाकर बीच समुद्र में ले जाए और फिर कहे कि मैं अब यह पतवार रख देता हूं अब नाव नहीं चलाऊंगा <laughs> तो इससे कृष्ण को क्या नुकसान आत्मा को अमर बताकर भावनाओं की वर्षा में भीगे हुए अर्जुन के कोमल मन को क्यों पत्थर बना रहा है यदि आत्मा अमर है तो क्या ये आवश्यक है कि युद्ध करके युद्ध भूमि को हजारों लाखों लाशों से ढक दिया जाए इससे किसी को क्या लाभ पहुंचेगा महाराज युद्ध में हानि तो कौरवों और पांडवों दोनों को ही उठानी पड़ेगी परंतु इस युद्ध का अंतिम लाभ किसे पहुंचेगा ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा <laughs> और यदि अर्जुन के हथियार रख देने के कारण युद्ध ही न हो तो इसका लाभ निश्चित ही हाँ महाराज तब तो निश्चित ही इसका लाभ कौरों को पहुंचेगा और उन्हें पांडवों को उनका राज लौटाना नहीं पड़ेगा ठीक <laughs> है ठीक है हे तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पालो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है साधन तो अवश्य है सरल भी है परंतु बड़ा दुष्कर भी है सरल भी दुष्कर भी इसका क्या अर्थ है केशव इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर मति वाले हो दृढ़ निश्चय वाले हो तो यह काम सरल है और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे यह दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है विश्वास से किसमें विश्वास से परमात्मा में विश्वास से सत्य में विश्वास से अपने धर्म में विश्वास से जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे फिर तुम सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पद से डगमगाओगे नहीं हे अर्जुन तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो इसलिए यहां तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग अथवा सांख्य योग की शिक्षा दी है अब मैं तुम्हें योग के विषय में वो गूढ़ विधि बताऊंगा जिसके द्वारा तू कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेगा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो ततो तुद्धा युजस्व नैव पापम अवापस्सी पार्थ जय पराजय और लाभ हानि सुख दुख को कर ले स्वीकार आज तू समान भाव से रण अलभ्य लाभ इससे वीर को नंचित रत्न सज्जित होने दे रण प्रदत्त भाव से शस्त्र है खिलौने युद्ध भूमि खेल का आंगन क्षत्रिय तो होते हैं युद्ध प्रिय स्वभाव से होकर कटिबद्ध धर्म युद्ध है तू प्रस्तुत हो यूँ तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से यू तो बच जाएगा पाप के प्रभाव इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है और यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी लाखों प्राणियों की हत्या होगी फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग के रीत से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है निष्काम कर्म योग, हाँ निष्काम कर्म योग यह कौन सा योग है माधव जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है यह एक विद्या है पार्थ जो इसके रहस्य को समझ लेता है वह इस संसार में रहते हुए भी संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है और जो निष्काम कर्म योग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निराशक्त के आधार पर रखी गई है हे अर्जुन इस निराशक्त योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी हे माधव इस योग की साधना कैसे करते हैं इस योग के नियम क्या हैं? उसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं इसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है एक ही क्षण में हाँ एक ही क्षण में जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है वही क्षण परंतु हे केशव कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है जब वो कर्म करता है तो उसके फल की आसक्ति तो उसे कर्म का हिस्सा होती है जिसके अंतर्गत फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है हे अर्जुन, बस यहीं से निष्काम कर्मयोग की साधना शुरू होती है अर्थात, अर्थात, तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है परंतु निष्काम कर्मयोग यह सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है मां फलेश कदाचन माँ कर्म, फल कर्म ते संगोस्त कर्मणी अधिकार में केवल कर्म किए जा तू कर्म किए जा निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा हे hey पार्थ तुम कर्म कर सकते हो कर्म करने का संकल्प कर सकते हो परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है हे hey मधुसूदन मैं जिस काम का संकल्प करूंगा वो काम तो मैं करूंगा ही जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा ही तभी तो उसे खाऊंगा यदि वो खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसे तुम मुंह तक तो ले जाओगे परंतु उस ग्रास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकोगे हे अर्जुन केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है वो कैसे मैं बताता हूं कैसे पार्थ तभी उस दृश्य की कल्पना करो कि नगर धनवान के सामने बड़े स्वादिष्ट भोजन की थाली परोसी गई है थाली सोने की है गर्मा गर्म व्यंजन भरे हुए है जिन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हो रहा है बड़ी प्रसन्नता से पहला निवाला उठाता है आ, आ, आ, आ, आ। देख लिया कि प्रारब्ध में न हो तो मुंह तक पहुंचकर भी निवाला छिन जाता है परंतु हे अर्जुन इस उदाहरण का यह अर्थ भी नहीं है कि तुम सब कुछ प्रारब्ध पर छोड़कर स्वयं अकर्मण्य हो जाओ याद रखो मैंने कहा है मां कर्म फल हेतु भू, माते संगोस्तु कर्मणि हे केशव तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल प्रारब्ध ने अपनी मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है कर्म करने की आवश्यकता क्या, तो क्या, क्या है उसे जानने में क्या मुश्किल है यह तो सीधी सी बात है कि जो भगवान की इच्छा है वही मनुष्य का प्रारब्ध होती है नहीं अर्जुन नहीं धारणा सत्य नहीं है क्यों सत्य नहीं है क्योंकि मैं किसी के प्रारब्ध नहीं बनाता ना मैं किसी प्राणी के कर्म अथवा कर्म फल के हिसाब में दखल देता हूं इसलिए प्राणी की प्रारब्ध बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता फिर कौन बनाता है प्राणियों का प्रारब्ध प्राणियों के अपने कर्म अर्थात अर्थात ये कि प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसे ही फल पाएगा अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है इसी को प्रारब्ध कहते हैं अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है वो टल नहीं सकता इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा कर्म का यह अटल विधान है इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता हे अर्जुन प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यू में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता कर्म के बंधन से आवागमन या जन्म जन्मांतर का क्या संबंध है मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य दोनों का दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता जिसे मोक्ष कहते हैं हे कृष्ण इसका अर्थ तो ये हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है परंतु सन्यासी तो कर्म का त्याग तो करते ही है हे पार्थ सं कर्म का त्याग नहीं करते है ही कर सकते हैं मैंने पहले ही कहा था कि सन्यासी भी कर्म करते हैं खाना पीना उठना बैठना तपस्या करना साधना करना ये सब भी तो कर्म ही हैं। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है कर्मता श्राप है कर्म योग योगदा समान प्राणी मृतक समान यदि प्रारब्ध ही सब कुछ है तो कर्म की आवश्यकता क्या है अर्जुन जन्मों का लेखा जोखा है कर्म से हो सब धर्मों का साधन इसलिए कर्म में महत्व बड़ा है हे केशव जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो वो कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले हे पार्थ इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझ कर करे फल उसे अवश्य मिलेगा परंतु इस फल का वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं कितना महान सत्य प्रभु ने सहजी कह दिया वो कैसे भगवान देवी समस्त भय चिंता कलेश के मूल में आसक्ति होती है कर्मयोग का त्याग करने को कहता है निष्काम होकर कर्म करने को कहता है। इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है भगवान लाभ यही है देवी की कर्मयोग चित्त को शुद्ध और भयमुक्त कर देता है देवी भयमुक्त होकर ही मनुष्य जीवन को आनंद में बिता सकता है अर्जुन अर्जुन, को प्रभु यही रहस्य समझा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम इंद्रलोक पाने के लिए गए थे। तब उर्वशी के मोजाल में नहीं थे। उर्वशी से मोहित नहीं हुए थे क्योंकि उस समय तुम्हारा मन निराशक्त था मैं तो यहाँ अपने अतिथि की सेवा में अपने आप को समर्पित करने आई हूँ नहीं नहीं ये धर्म नहीं है ये तो है, है। है, है। पाप है। हे मेरे मेरे लिए हर वो स्त्री जो विवाह बंधन में नहीं बंधी, आदरणीय देवी और माता समान है। तो क्या पृथ्वी लोग का यही धर्म है कि पुरुष एक कामत्र स्त्री की प्रेम याचना को निर्दयता से ठुकरा दे परंतु देवी आपका मेरा रिश्ता एक स्त्री पुरुष का नहीं है बल्कि धर्म और इंद्रलोक के नियमानुसार भी आप मेरी माता हैं। उर्वशी के कारण तुम विचलित नहीं हुए थे परंतु आज कैसे विचलित हो गए हो उस समय तुम अपना धर्म नहीं भूले थे परंतु इस समय तुम अपना धर्म भूल रहे हो इसका कारण जानना चाहोगे हा केशव तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है क्योंकि तुमने कर्म योग नहीं अपनाया क्या कहा कर्म योग से मन काबू में रहता है हां अर्जुन कर्म योग के कारण कर्म योगी का मन इधर उधर भटकता नहीं है कर्म योगी की बुद्धि स्थिर हो जाती है जिस प्रकार पत्थर के एक मजबूत चट्टान को नदी की तूफानी लहरें भी विचलित नहीं कर सकती बहुत बड़ा जलप्रपात भी जिस पत्थर को नहीं तोड़ सकता उसी प्रकार कर्मयोगी का मन भी न बाढ़ से विचलित हो सकता है और न भावनाओं के वेग से खंडित हो सकता है हे पार्थ इसलिए तुम निष्काम कर्मयोग की साधना करो और निष्काम कर्मयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों में बांधे नहीं जाओगे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बांधे जाओगे <laughs> ये क्या कह रहा है कृष्ण ऐसा लगता है मेरे प्रिय पांडू के निष्पाप पुत्र अर्जुन को कृष्ण उलझाने का प्रयास कर रहा है युद्ध के लिए तैयार कराने हेतु भूल भुलाइया में फंसा रहा है हे केशव तुम मुझे कौन सी भूल भले में डाल रहे हो <laughs> देख लिया संजय, अर्जुन के मन में भी संदेह का निर्माण हुआ है उसे पता चल गया है कि कृष्ण गोलमोल बातें कर रहा है हे केशव कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं होगा ये कैसे से... उस कर्म का तरीका बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो इसका बड़ा ही सहज तरीका है तुम कर्म फल फल में आ सकती मत रखो। ये कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है, परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है नहीं अर्जुन क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी पार्थ मनुष्य केवल कर्म कर सकता है फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है केशव यदि फल की प्राप्ति मनुष्य या उसके कर्म के अधीन नहीं है तो कर्म ही क्यों करे क्योंकि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म करना परंतु हे केशव फल प्राप्ति की कामना छोड़ने पर मनुष्य में कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कैसे होगी यदि फल की इच्छा न रहेगी तो मनुष्य कर्म क्यों करेगा हे अर्जुन जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं वो सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं उनकी शांति नष्ट हो जाती है हर पल हर समय फल प्राप्त के विचार से उनकी निद्रा उड़ जाती है हे पार्थ, तुम दुर्योधन और उसके भाई को ही देखो बचपन से ही दुर्योधन शकुनी और दुशासन आदि ने हस्तिनापुर के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कितने अधर्म किए याद है ना तुम्हें उन्होंने जब भीम भैया को पानी में फेंक दिया था और वो घटना भी याद होगी जब इन्हीं गौरवों ने तुम सब पांडवों को लाक्षा ग्रह में जलाकर मार डालने की चाल रची थी कैसी लाजवाब चाल थी उनकी उस आग से तुम लोगों का जीवित बचकर निकलना असंभव था कितना योजनाबद्ध कर्म था परंतु इस कर्म का फल उन्हें मिला नहीं क्योंकि प्रारब्ध की योजना और थी इस प्रकार उनकी इच्छा विरुद्ध जब सारे प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने तुम सबको छल कपट से काम लेकर बारह वर्षों के बनवास और एक वर्ष के अज्ञातवास में भेज दिया था आठ, आठ, आठ, आठ, वाह मामाश्री वाह क्या पासा फेंका है परंतु बार बार प्रयास करने के बाद भी को की इच्छा अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ वो ये भूल गए थे कि फल प्रारब्ध अनुसार मिलता है इन दुष्कर्मों के चक्र में वो बुरी तरह फंस गए हैं पार्थ और जिस फल की कामना वो कर रहे हैं वो फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा बल्कि दुष्कर्मों का बुरा फल ही उन्हें मिलेगा ये बात तुम सदा याद रखो देवी एक और दुर्योधन है तो दूसरी ओर भारत का उदाहरण है एक ओर आसक्ति है तो दूसरी ओर है। भारत को उनके श्री राम ने सिंहासन सौंपा भी तो उसने स्वीकार नहीं किया तो दूसरी ओर दुर्योधन ने अपने ही भाइयों का राज छल कपट से छीन लिया भारत ने राज मिलने पर भी उसे स्वीकार करने के बदले श्री राम के देवी ये है एक महान योगी का उदाहरण जो पूर्णतया निराशक्त है और उधर देखो आसक्ति और लोभ की दलदल में फंसा हुआ दुर्योधन आओ द्रौपदी आओ आकर हमारी में बैठ जाओ दुर्योधन, दुर्योधन। श्री कृष्ण ठीक कह है रहे हैं देवी दुर्योधन को उनके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा हे पार्थ जो कर्मयोगी होते हैं वो आसक्ति छोड़कर कर्म की सफलता और विफलता में सम बुद्धि से काम लेकर योग द्वारा परमात्मा पर आस्था रखकर कर्म करते हैं इसे ही समत्व योगा कहते हैं हे पार्थ ईश्वर को समर्पण करने की भावना से किया हुआ कर्म फल प्राप्त की कामना से किए हुए कर्म से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है ज्ञानी पुरुष कर्म फल की आशा किए बिना समबुद्धि योग द्वारा कर्म करते हैं और पाप पुण्य आदि भावनाओं से मुक्ति पाते हैं पार्थ तुम भी ऐसी भावनाओं से मुक्त हो जाओगे जब तुम सम्बुद्धि कर्म का आचरण करोगे योगस्था कुरु कर्माणी संगम त्यक्त धनंजय सिद्धि असिधियो समूत्वा समत्व योग उचते आसक्ति धनंजय कर्मों में रत रहे जैसे योगी जय जान समान तभी तेरी योग में परिणती होगी विजय पराजय जान समान तभी तेरी योग में परिणति होगी पार्थ एक बात ध्यान में रखो फल की वासना से फल पर ही दृष्टि रखकर कर्म करने वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्मयोगी नहीं हो सकता ऐसे मनुष्य को ख्याति आदि लाभ प्राप्त हो सकते हैं किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हे केशव, मनुष्य को पाप पुण्य दोनों बंधन कारक है दोनों से भला बुरा प्रारब्ध बनता है प्रश्न द्वारा पाप से मनुष्य मुक्त हो सकता है परंतु पुण्य से वो मुक्त कैसे होगा हे अर्जुन पाप पुण्य सुख दुख यश अपयश आदि भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए हैं परंतु जो कर्मयोगी होते हैं वो इन भावनाओं से मुक्त होते हैं आलिप्त होते हैं कर्मयोगी अपनी अंतरात्मा की आवाज को परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं इसमें कहा आती है पाप पुण्य की भावना हे hey पार्थ यदि तुम मोह के आधीन हो गए हो तो निष्काम कर्मयोग कैसे अपनाओगे तुम्हारी बुद्धि पर जो मोह के अंधकार का पटल छा गया है उसे ज्ञान के प्रकाश से हटा दो और अपनी बुद्धि को मोहों के दलदल से बाहर निकालो